श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अठारह सौ पचासी ईस्वी श्री रामकृष्ण नरेंद्र और सर्वधर्म समन्वय नरेंद्र तथा अन्य बुद्धिमान युवकगण श्री रामकृष्ण देव की सभी धर्मों पर श्रद्धा और प्रेम को देख बड़े प्रसन्न तथा आश्चर्यचकित हुए थे सभी धर्मों में सत्य है यह बात श्री रामकृष्ण देव मुक्त से कहते थे और वे यह भी कहा करते थे कि सभी धर्म सत्य है अर्थात प्रत्येक धर्म के द्वारा ईश्वर के निकट पहुँचा जा सकता है एक दिन 27 अक्टूबर 1882 सौ ईस्वी को कार्तिकी पूर्णिमा की कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन केशव चंद्र सेन स्टीमर लेकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को देखने गए थे और उन्हें स्टीमर में लेकर कलकत्ता लौटे थे रास्ते में स्टीमर पर अनेक विषयों पर चर्चा हुई थी ठीक ये बातें तेरह अगस्त को अर्थात कुछ मास पूर्व भी हुई थी सर्वधर्म समन्वय की ये बातें हम अपनी डायरी से उद्धृत करते हैं तेरह अगस्त अठारह सौ आज श्री केदारनाथ चटर्जी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में महोत्सव किया है उत्सव के बाद दिन के तीन चार बजे के समय दक्षिण वाले दालान में वे श्री रामकृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति जितने मत उतने पथ सभी धर्म सत्य है जिस प्रकार कालीघाट में अनेक पथों से जाया जाता है धर्म ही ईश्वर नहीं है भिन्न भिन्न धर्मों का सहारा लेकर ईश्वर के पास जाया जाता है नदियाँ भिन्न भिन्न दिशाओं से आती हैं परंतु सभी समुद्र में जा गिरती हैं वहाँ पर सभी एक हैं छत पर अनेक उपायों से जाया जा सकता है पक्की सीढ़ी लकड़ी की सीढ़ी ही सीढ़ी ही और केवल एक रस्सी के सहारे भी जाया जा सकता है परंतु जाते समय एक ही उपाय का सहारा लेकर जाना पड़ता है दो तीन अलग अलग सीढ़ियों पर पैर रखने से ऊपर नहीं जा सकते लेकिन छत पर पहुँच जाने के बाद भी सभी प्रकार की सीढ़ियों के सहारे उतर चढ़ सकते हैं इसीलिए पहले एक धर्म का सहारा लेना पड़ता है ईश्वर की प्राप्ति होने पर वही व्यक्ति सभी धर्म पथों से आना जाना कर सकता है जब हिंदुओं के बीच में रहता है तब लोग उसे हिंदू मानते हैं जब मुसलमानों के साथ रहता है तो लोग मुसलमान मानते हैं और फिर जब ईसाइयों के साथ रहता है तो सभी लोग समझते हैं कि शायद वे ईसाई हैं सभी धर्मों के लोग एक ही को पुकार रहे हैं कोई कहता है ईश्वर कोई राम कोई हरि, कोई अल्लाह कोई ब्रह्म नाम अलग अलग है परंतु वस्तु एक ही है एक तालाब में चार घाट है एक घाट में हिंदू जल पी रहे हैं वे कह रहे हैं जल दूसरे घाट में मुसलमान कह कह रहे हैं पानी तीसरे घाट में ईसाई कह रहे हैं वाटर जैसे घाट चौथे घाट में कुछ आदमी कह रहे हैं अकवा सभी हंसे वस्तु एक ही है जल पर नाम अलग अलग है अतएव झगड़ा करने का क्या काम सभी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं और सभी उन्हीं के पास जाएंगे एक भक्त श्री राम कृष्ण के प्रति यदि दूसरे धर्म में गलत बातें हो तो श्री रामकृष्ण गलत बातें भला किस धर्म में नहीं है सभी कहते हैं मेरी घड़ी सही चल रही है परंतु कोई भी घड़ी बिल्कुल सही नहीं चलती सभी घड़ियों को बीच बीच में सूर्य के साथ मिलाना पड़ता है गलत बातें किस धर्म में नहीं है और यदि गलत बातें रही भी परंतु यदि आंतरिकता हो यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारो तो वे अवश्य ही सुनेंगे मान लो एक बाप के कई लड़के हैं कोई छोटे कोई बड़े सब उन्हें पिताजी कहकर पुकार नहीं सकते कोई कहता है पिताजी कोई छोटा बच्चा सिर्फ पी और केवल कोई केवल ताही कहता है जो बच्चे पिताजी नहीं कह सकते क्या पिता उन पर नाराज़ होगा सभी हंसे? नहीं पिता सबको एक जैसा प्यार करेगा लोग समझते हैं मेरा ही धर्म ठीक है ईश्वर क्या चीज़ है मैंने ही समझा है दूसरे लोग नहीं समझ सके मैं ही उन्हें ठीक पुकार रहा हूँ दूसरे लोग ठीक पुकार नहीं सकते अतः ईश्वर मुझ पर ही कृपा करते हैं उन पर नहीं करते हैं ये सब लोग नहीं जानते कि ईश्वर सभी के पिता माता हैं आंतरिक प्रेम होने पर वे सभी पर कृपा करते हैं